नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन 90.4 एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग खास एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं हैमजीत संधू जी पंजाब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के विशेष गवर्नर है रोटरी इंटरनेशनल यूथ विंग के तो आप सभी की तरफ ऐसी उनका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया करम जी, जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को जब भी करियर के बारे में बात किया जाता है दसवीं या बारहवीं के बाद एक सोच चलता है कि कौन से फील्ड में, में उसके लिए आपके विचार देखिये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है क्यूँकी अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ तो कुछ साल पहले जब मैं खुद टें दसवीं के बाद और फिर ट्वेल्थ के बाद एक ऐसे चौराहे पर मोड़ पे युवा खड़ा होता है लड़का या लड़की हर वो इंसान हर युवा उनके माइंड में होता है अब हम क्या करें आज के दौर में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि हर व्यक्ति को इतने सारे स्ट्रीम्स इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उनके पास अपना क्या ऑप्शन उनको चॉइस करनी है कौन सा उनको चाहिए और उनको किस फील्ड में आगे बढ़ना है यही च्वाइस करना यूथ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए मैं सबसे पहले तो युवा को ये एक आ, सुझाव देना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपना ऑप्शन ये चूज करें अपना इंटरेस्ट देखें कि मेरा किधर है मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में, में है फिर उसके बारे में आगे हम लेकर के चलेंगे बात करेंगे कि हाँ इस फील्ड में मुझे मेरा इंटरेस्ट है करम जीत एक बात मैं पूछना चाहूंगा इंटरेस्ट या जो आपने कहा कि इस फील्ड में जाना है उसके लिए आप सोच रहे हैं तो उसके लिए कैसे हम लोग पता करें कि अपने आप से जाने की मेरा ये अच्छा देखिए विदेश, <है>? विदेश में तो बचपन से ही जो पेरेंट्स हैं माँ बाप अपने बच्चों के आ, करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे करके चलते हैं बचपन से ही बच्चे के आगे हर क्षेत्र की प्रैक्टिकल मॉडल्स उनके सामने रखते हैं फिर बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता जाता है बच्चे को खुद भी पता होता है की मुझे इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है या मुझे बैंक में या कॉरपोरेट में इंटरेस्ट है या फिर उसको अगर मेडिकल लाइक डॉक्टर बनना छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर बन बन के खेलते हैं वो सब चीज़ों में उनके अपेरेटस उनके टूल्स के साथ इक्विपमेंट्स के साथ खेलना तो बच्चों को खुद पता चलता है कि मुझे फलाना बनना है मुझे ये चीज़ करनी है बड़े होकर के उसके साथ ही आप देख लीजिए सिर्फ भारत में हम चीज़ अगर देखते हैं कई बार हमारे माँ बाप भी और बच्चे भी सिर्फ चार पाँच फील्ड को ट्रेड्स को लेकर के रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लाइक like जैसे कि या तो डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए या कॉमर्स लाइन में तो फिर बैंक में चले गए या फिर आ, अपना उधर ले लीजिए लॉ कर लिया एडवोकेट या जज मतलब इसमें इससे भी अगर हम बाहर निकले तो वैसा बहुत कुछ है आज तो इन इट इतने करियर ऑप्शंस हैं कि अगर आप किसी बनी बनाई चीज में नहीं भी जा रहे हैं आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं आपका खुद का किस इंटरेस्ट है आप उसी में मास्टर बन जाइए उसी में आप इंटरप्र बन जाइए और आगे चल करके आप खूब कमाएंगे खूब अपना नाम भी कमाएंगे और आपके पास धन शोहरत सब कुछ होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक मुझे अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि अगर कोई फील्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन आप जो है अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे चल के आपको जो है इसमें सफलता मिलना ही मिलना है क्योंकि आप खुद होकर मेहनत करेंगे आपका इंटरेस्ट फील्ड भी है तो आप काम करें क्योंकि उसमें उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी जिसमें क्रिएटिव होंगे वो काम आपका कल बंद नहीं हो सकता एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कभी कभी कि आ, माता पिता का अपना विचार और बच्चे का अपना जो करियर है आ, जो सोच है बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनू लेकिन माता पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनू हाँ। मेरा बच्चा डॉक्टर बने तो इसमें वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे ठीक कर देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात है आपने सच ऐसा सवाल पूछा है जो आज हर घर में शायद बहुत बच्चे इस चीज को फेस कर रहे हैं यूजली क्या होता है की पुराने जमाने से चलता आ रहा है सुनियार का बच्चा सुनियर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर टीचर का बच्चा टीचर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज के इस मॉडर्न युग में देखो हमें सबसे पहले तो ये समझना कि हर आत्मा हर इंसान उसका संस्कार अपना अपना अलग अलग है हर इंसान की इस दुनिया के ऊपर जो दो जुड़वा बच्चे भी होंगे उनकी पसंद नापसंद अपनी अपनी होगी तो सबसे पहले उनकी पसंद को आप तवजो दे उनकी पसंद को रिस्पेक्ट दे उसको समझे की कि इसका किस तरफ ध्यान है देखिये उसमें एक बहुत बड़ी बात आ जाती है मान लो की पेरेंट्स डॉक्टर है लेकिन बच्चे का मेडिकल लाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसको वो किताबें ही समझ आती है उसका इंटरेस्ट है मैं एनिमेशन में जाऊँ या मैं जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग में जाऊँ इंजीनियर में जाऊँ या कुछ भी ऐसा तो उसमें अगर आप बच्चे के ऊपर थोपेंगे भी ना कि तुझे डॉक्टर ही बनना है तो वो कभी भी एक कामयाब एक सशक्त और एक, एक सफल डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा अगर वो मजबूरी से उस ट्रेड को ले भी लेगा तो उसको उसको करने में खुशी नहीं मिलेगी और खुशी शायद हमारे सबका जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हर कोई इंसान ढूंढ रहा है तो अगर खुशी ही नहीं मिली वो जो करके जो आप कर रहे हैं तो फिर उसका फायदा क्या इसलिए बेहतर है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको खोजें, उसको देखें, उसको प्रायोरिटी दें प्रेफरेंस दें और उसको उसमें जाने दे और क्योंकि उसी में फिर वो व्यक्ति क्या करेगा वो बच्चा इतना निखर करके उसकी आभा उसकी शख्सियत और उसके जो कला हैं वो निखर करके बाहर आएंगी कि वो अपने ट्रेड में क्रिएटिव होता चला जाएगा और डे बाय डे वो सक्सेस को प्राप्त करता जाएगा यानी आपका कहने का माव ये है कि माता पिता को अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए ना कि अपना इंटरेस्ट उसके ऊपर थोप दें। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अगर बच्चे को अपना लाइफ बनाना है तो वो अपने इंटरेस्ट से अगर बनाता है तो अच्छा रहेगा कि, कि किसी के बताए हुए चीज़ों को अगर वो ले लेगा तो बड़ा मुश्किल हो सकता है कि उसमें सफल हो ना हो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो माता पिता भाई बहनें सुन रहे हैं तो वो ये बात का ज़रा ध्यान रखें कि जिस विद्यार्थी को जिस लड़के को या जिसको भी जो करियर उसके इंटरेस्ट फील्ड का हो वो जानकर उसको उसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए ना कि अपना कोई विचार उसके ऊपर थोप देना चाहिए जी, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर करियर ऑप्शन और इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ है कर्मजीत संधु जी जो पंजाब से पधारे हुए हैं और वो खुद भी एक एम uh, काम करके वो अपना करियर बना रहे हैं और अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो एम और सी किया है उसमें किस तरह का जो आ, फैसिलिटीज है या आगे चल के हम लोग क्या बन सकें देखिए मैं अपना भी अनुभव आपको बताऊं तो टेंथ के बाद जब हम प्लस वन क्लास टू में थे उस टाइम हम आ, आज से दस बारह साल पहले की बात है उस टाइम कॉमर्स का इतना बोलबाला नहीं था इतना हमें भी नॉलेज नहीं थी हालांकि मैं कॉन्वेंट से एजुकेटेड थी कॉन्वेंट एजुकेशन से भी हमें यही पता था कि या तो इंजीनियर लाइन में जाएंगे या मेडिकल में या फिर आर्ट्स ये तीन का मालूम था कॉमर्स क्योंकि कॉमर्स एक ऐसी विद्या है इसे टेंथ तक नहीं पढ़ाया जाता ये सारा हमारे आधुनिक युग आज हमारे आसपास जितना भी वर्ल्ड है इकोनॉमी जिस पूरी इकोनॉमी में इंडिया चल रहा है पूरा वर्ल्ड चल रहा है ये सारी उसके रिलेटेड है ट्रेड कॉमर्स बिजनेस उसी सारा रिलेटेड है तो जब हम प्लस वन में मेरे ही अपने सिस्टर है जो वहाँ पे टीचर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि एक साल पढ़ के तो देख लो mm -hmm. नहीं अच्छा लगेगा तो आप जो जो करना है वो कर लेना बट एटलीस्ट नॉलेज आपको मिलने चाहिए एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये भी एक लाइन है ये भी एक स्ट्रीम है जिसमें आप अपना करियर डेवेलप कर सकते हैं प्लस वन प्लस टू और वो दो साल में इतना अच्छा लगने लगा एंड देन oh, oh, उसके बाद बी कॉम और फिर एम कॉम थ्रू आउट इसमें मैंने एक चीज अनुभव की कि कॉमर्स एक ऐसी लाइन है इसमें सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करना प्रैक्टिकल इन द सेंस बिजनेस मार्केटिंग ट्रेड ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं स्टोर कीपिंग वेयरहाउसिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जिसमें आपको बिजनेस कैसे करना है बिजनेस में क्या होता है बैंक्स कैसे चलती हैं और कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है जैसे आज आप देखो कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे लेकिन बैंक में जाकर के एक विड्रॉल का फॉर्म नहीं भरना आता क्यूँ नहीं आता प्रैक्टिकल नहीं है इन्फॉर्मेशन no, तो है लेकिन नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकलिटी की इतना भी उनकी नहीं है कि वो कर सके प्रैक्टिकल खुद तो वो सब चीजें हमने कॉमर्स में सीखी पता चला कि ये जो इतना पसारा है दुनिया का बिजनेस हो रहा है कितने इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग चाहे फिल्म इंडस्ट्री है चाहे कोई भी आप लेके चलिए उनमें काम कैसे होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली एक न्यूज सुनते हैं एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी आपके साथ हो रहा होता है आप उन्ही को एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के रूप में लेके आ जाते है उस क्वेश्चन के के दे mm -hmm. अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम में तो ऐसे करते करतेम मैंने किया अब बीकॉम के बाद फिर एक और चीज का पता चला जैसे चार्ट अकाउंटेंसी mm -hmm. चार्ट अकाउंटेंट बनते हैं बच्चे सी ए होते हैं उसी तरह से एक सी एस भी है चार्ट सेक्रेटरी हम उसे कहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी कह देते हैं और इसका अगर हम पूरा डिटेल में जाना चाहते तो बहुत आ, बहुत बड़ा विषय है क्योंकि तो सीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है कि ये एक गवर्नमेंट स्ट्रीम है जिसमें अगर बच्चे आगे आते हैं तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रिवलेजेस दी है खासकर लड़कियों के लिए तो अगर आप सी करते हैं आप उस कंपनी के जिस कंपनी के लिए आप सी बनेंगे या अपना भी मान लो ऑफिस खोल करके आप काम करेंगे तो आप एट अ टाइम कम से कम पंद्रह कंपनीज के लॉज को कम पंद्रह कंपनीज के लीगल फॉर्मेलिटीज को हैंडल कर सकते हैं इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन या ऑप्शन नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एक या दो कंपनी से ही काम करना है तो आपकी मंथली सैलरी अगर आप कंपनी से काम कर रहे हैं तो आपकी मंथली सैलरी भी इनलैक्स होगी लाखों हो में होगी और अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जितने क्लाइंट्स होंगे जितने बिज़नेस वाले जितने बिजनेस एंटरप्राइजेज आपकी क्लाइंट्स होंगे आप उनसे अपनी अकॉर्डिंगली उनकी उनसे फ़ीस चार्ज करते हैं तो मतलब ये भी कितना अच्छा बिजनेस स्ट्रीम है करियर है कि आपको अगर ऑफिस भी नहीं चाहिए मान लो लड़की है शादीशुदा है लेकिन आप सी एस करी हुई हैं, आप सी एस हैं तो आप घर बैठे बस कंप्यूटर से ऑपरेट करके अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनके एमओए बनाना एमओयू बनाना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना वो सारी चीजें आप घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज आपके पास नॉलेज है दुनिया आपकी मुठ्ठी में है इंटरनेट आपके पास है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो लड़कियां सुन रहे हैं इस वक्त 10वीं या 12वीं में हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में हैं उनके लिए सी एस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर लड़कियों के लिए खास सरकार की तरफ से अलग प्रेविलेज मिलता है अलग एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें लड़कियों को ज्यादा आगे बढ़ने का चांसेस है तो ये अपॉर्चुनिटी हुआ अपने हाथ में उसमें एक बात जो बच्चे सुन रहे है बहुत बच्चों के मन में होता की हम पी करें जो सी है गवर्नमेंट uh, ने ये एक क्या? किया है अगर कोई सी एस करता है, है, है, करता है तो उसे पी एच डी होल्डर की डॉक्ट्रेट की डिग्री गवर्नमेंट देती है ओ, क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं तो वो ये चीजों को ध्यान में रखे और आप एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सीएस कर रहे हैं और ग्रेजुएट है तो मेरे ख्याल से पीएचडी का जो डिग्री है वो आपको मिल सकता है तो इसलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि आप हर चीज़ का अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप बहुत ही आसानी से अपना करियर को बना सकते हैं फ्रेम कर सकते हैं अच्छे पोजिशन पर आप जा सकते हैं चलिए और भी बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे कर्मदीप संधु जिसे आप समय है ब्रह्म कुमारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में खास युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं कर्मजीत संधु जी जिनसे हम बात कर रहे हैं और विशेष सीएस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले और हमने जाना कि सी एक ऐसा आ, करियर ऑप्शन है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं और घर बैठे भी आप अच्छी तरह से कमा सकते हैं और ख़ास लड़कियों के लिए विशेष फैसिलिटीज़ है इसके अंदर जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो सभी चीजों को ध्यान में रखती हूँ मैं अभी जानना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये सीएस है क्या चीज ये कितना समय का होता है इसके पेपर्स कैसे करना होता है क्लियर उसके बारे में थोड़ा सा जी जरूर जरूर हम युवा ऐसी ये सारी खुल के बात करेंगे सी एस करने के लिए आपको बेसिक जो जो चाहिए वो है प्लस टू ट्वेल्थ जी ट्वेल्थ अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद अगर आपको बी कॉम एम कॉम कुछ नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, नहीं। आप प्लस टू के बाद सीधा सीएस में एडमिशन ले सकते हैं और उसका नाम है फाउंडेशन फाउंडेशन कोर्स होता है सीएस की अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है डब्ल्यू डब्ल्यू आई सी एस आई डॉट एडू ई इस पर आप लॉगिन करें वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं वहीं पर आपको सीएस के फाउंडेशन कोर्स का सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड करके वहीं से भी पढ़ सकते हैं अच्छा। और सबसे पहला है कि एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत जो तो अच्छी लगती है मुझे सी की बात कि दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये mm -hmm. है सबसे अच्छा mm -hmm. जिसको कॉमर्स लाइन में इंटरेस्ट है अकाउंट और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा जैसे लॉ में हो गया कंपनीज का लॉ वो सब तो सबसे सस्ता कोर्स है ये सिर्फ थर्टी फाइव हंड्रेड आपको सबसे पहले फाउंडेशन में पे करने हैं एज ए रजिस्ट्रेशन वो आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है आने वाले चार सालों के चार पाँच सालों के लिए रजिस्ट्रेशन आई डी आपकी तब तक वैलिड रहती है और जैसे ही आप आ, उसमें एडमिशन लेते हैं आपको उसी पैंतीस सौ के अंदर आपका आ, जो चार बुक्स हैं वो आपके घर आपके एड्रेस में पहुंच जाएंगे वो बुक्स को आपको स्टडी करना है पूरा एक इस, इस तरीके से मैनेज करें कि मान लो अभी में अगर छः महीने हैं तो मुझे दो दो महीने में या एक एक महीने में कैसे करके वो चारों बुक्स फिनिश करनी है सारा का सारा आपको रट्टा पे हम ना जाए समझने की कोशिश करें कि एक एक कंसेप्ट को समझ समझें कैसे बैंक कैसे चलती है उसमें एफडीआई क्या होता है सेविंग बैंक अकाउंट क्या है मतलब ये चीजों को समझना है सिर्फ रट्टा नहीं लगाना तो आपके लिए सीएस करना कोई मुश्किल बात नहीं है नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है आप बहुत आसानी से इनको क्लियर कर सकते हैं की बहुत कुछ प्रैक्टिकल है इसको तो जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ फाउंडेशन के बाद आ जाता है आपका एग्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है पहले फाउंडेशन प्रोग्राम उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अगर आपने बीकॉम या बीए कुछ मतलब किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा एग्जीक्यूटिव पे जाते हैं प्लस टू के बाद आपको फाउंडेशन करना, करना पड़ता है और एग्जीक्यूटिव में आपके है सेवेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी का ड्राफ्ट बना के उनको भेजते हैं या ऑनलाइन अपने अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग से आप उनको ट्रांसफर करते हैं तो आपके घर आपका एग्जीक्यूटिव uh, का जो छ सात किताबें हैं, वो आ, आ जाती हैं। छह किताबें हैं वो छे के सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। और उसमें एक और बड़ी प्रिवेज ये दिया हुआ इतनी अच्छी चॉइस दी हुई है छ के छठे देने इकट्ठे दे दो दो दो करके देने हैं दो दो करके दे दो तीन तीन करके देने हैं तो दो दो बार दो बारी दे दो सी के एग्जाम हर छह महीने बाद होते हैं जून के पहले हफ्ते और दिसंबर के लास्ट वीक दिसम्बर का लास्ट हफ्ता लास्ट वीक और जून का पहला हफ्ता ये दो हफ्ते दो जो डेट्स हैं वो फिक्स्ड है वो कभी चेंज नहीं होती चाहे संडे हो मंडे हो कुछ भी हो एग्ज़ाम होगा ही होगा और उनके सेंटर्स जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड तकरीबन हर स्टेट हर सिटी में इनके सेंटर्स बने हुए हैं अब अपना नज़दीकी सेंटर ढूंढ करके के वहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर बनेगा अब जाकर एग्ज़ाम दीजिए और आपकी सहूलत के अनुसार है ये कि आपकी कितनी तैयारी है हिसाब से आप CES का करते हैं एग्ज्यूटिव क्लियर करने के बाद फिर आता है फाइनल hmm. जो फाइनल प्रोग्राम है या हम उसे प्रोफेशनल प्रोग्राम भी कह देते हैं hmm. प्रोफेशनल में आती है हमारे पास आठ सब्जेक्ट होते हैं और नवा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो बहुत लंबी लिस्ट है उसमें से आपको अपना कोई भी एक, एक सब्जेक्ट चूज करना है तो आप वो नौ सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं अब उस नौ में भी चाहे तो दो दो करके दे दीजिए चाहे तीन तीन करके दे दीजिए चाहे नौ के नौ एक साथ दे दीजिए वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है जी तो वो मतलब जून में देंगे अगर तीन जून में दिए हैं तो तीन दिसंबर में देंगे फिर अगले साल तीन जून में देंगे तो ऐसे करके तीन बार में आपका सी का जो फाइनल प्रोफेशनल प्रोग्राम है वो क्लियर हो जाता है और फिर उसके साथ ये भी है एग्जीक्यूटिव जैसे ही आपका क्लियर होता है एग्जीक्यूटिव के बाद आपको दो साल का आ, ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलता है बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि दो साल के बाद नहीं करते सीधा फाइनल के बाद ट्रेनिंग करते हैं लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि एक्जिक्युटिव अगर एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आप साथ में अगर आप इसकी इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप आप करने लग जाए किसी कंपनी के साथ तो वो कंपनी को ये आईसीएस की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी है कि अगर आपके पास कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस स्टूडेंट्स अगर हैं, तो कम से कम आप उनको महीने का दस हजार स्टिपेंट देंगे ही देंगे अगर कंपनी के साथ करते हैं अगर प्राइवेट सीएस के साथ करते हैं, तो आप भूल जाइए आपको कुछ नहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। <laughs> लेकिन कंपनी के साथ करें क्योंकि वो कंपनीज आपकी ऑथोराइज कंपनीज है जहाँ पे सीएस के अंदर तो वो रजिस्टर्ड कंपनी के साथ ही कर सकते हैं डायरेक्टली जी बिल्कुल।, बिल्कुल आपको बस अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आप कंपनी के पास जाएंगे आप उनसे बात करेंगे या आप सर्च करें अपनी सीएस की वेबसाइट पर कंपनीज की पूरी लिस्ट दी हुई है अच्छा, अच्छा। वहाँ पर उस लिस्ट में से आप ढूंढ लें मुझे किस एरिया में जाना है कहाँ पर मुझे इंटर्नशिप लेनी है ताकि आपको साथ साथ आप पढ़ भी सके फाइनल की भी तैयारी कर सके और उसके साथ साथ आप जब इंटर्नशिप लेंगे तो इंटर्नशिप में ही आपको इतना प्रैक्टिकल सब कुछ एक्सपोजर मिल जाएगा आपको बहुत सारी चीजें सेक्शंस लॉज वो डेली आप जब बात करते हैं उनके बारे में डेली आप बोलते हैं तो आपके टिप्स पर हो जाते हैं अपनी उंगलियों पे आपको याद रहते हैं कि फ़लाने सेक्शन में ये चीज़ है वो कंपनी का लॉ ऐसा है उसमें हमने ये आ, डिसीजन देना है तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं साथ ही में आपको टेन का मिनिमम स्टिपेंट भी उस कंपनी से मिलता है तो दो साल की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और साथ ही साथ आपका फाइनल की तैयारी भी होती रहेगी थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम देते रहो साथ इंटर्नशिप देते रहो तो आप जैसे ही फाइनल करके निकलेंगे तो आप एक सक्षम एक सफल सीएस बनके ही के ही निकलेंगे उसके बाद फिर एक साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी ले सकते हैं और जहां आपका मन करे की स्टॉक एक्सचेंज में लेना है या मुझे किसी बैंक में लेना है या कॉरपोरेट में लेना है या किसी कंपनी में लेना है वो वहां पर आप क्लियर करें तो आपको तब फिर ऑथराइज्ड सीएस का सर्टिफिकेट मिलता है आप आईसीएसआई के ऑथराइज्ड सीएस ई होते हैं और फिर उसके बाद आप अपना पर्सनल अपना ऑफिस खोल करके अपना सीएस प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो फाइनल मॉड्यूल है लास्ट उसका नाइन थाउजेंड रजिस्ट्रेशन है और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम फीस बारह एग्ज़ाम फीस जाती है इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी बच्चे ने सी किया हुआ है और वो सी ए के बाद सी एस कर रहे हैं या सी ए करते करते सी एस कर रहे हैं तो सी ए में जो सब्जेक्ट सी एस में है और वो सी ए में उसका एग्जाम दे चुके हैं तो वहाँ पे आपको एग्जेम्शन मिल जाती है अगर आपने एम कॉम किया हुआ है तो एम कॉम कुछ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट uh, है लाइक like बैंकिंग है और एक है मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको एग्जीक्यूटिव में नहीं देना पड़ेगा वहाँ पे आपको एग्जेम्शन मिल जाएगी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया सी के बारे में मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को सब बातें क्लियर हो गया होगा अगर आप आरवी में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो आप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सी का आप जो है प्रोग्राम कर सकते हैं उसके लिए जो बातें आपको जानकारी में चाहिए था वो सारी बातें अभी करमजीत संधु जी ने बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस फील्ड में जाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है बहुत ही कम कम फीस में आपको जो है बहुत ही अच्छा कोर्स करने को मिलेगा और अच्छा पोजीशन जो है आगे चल आपको मिलता है जैसे हम कंपैरिजन करें जी तो अगर बीकॉम का आप एक साल का ले बीकॉम का लाइक ले, लाइक साल की बीकॉम है तो बीकॉम में आपको लाइक आई थिंक तीस से चालीस हजार तीन, सा, तीन सालों का चालीस पचास खर्चा आएगा और एम कॉम का एक मॉड्यूल का मुझे याद है मेरा खुद का सेमेस्टर था तो एक सेमेस्टर की फीस सोलह हजार थी तो चार सेमेस्टर थे तो आप देख लीजिए मतलब अगर टोटल आप बी कॉम और एम कॉम कर रहे हैं वहां पे साठ सत्तर हजार आपका खर्चा हो रहा है और यहाँ सी एस की डिग्री एक चार्टर्ड सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी जितनी बड़ी डिग्री है वो आपको सिर्फ बीस में मिल जाए बीस तो से पच्चीस टोटल खर्चा आता है सी का चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्त इस फील्ड में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप करें और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना करियर बनाने के लिए और आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए करमजीत संधु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा की एक छोटा सा मैसेज जरूर दें दे। युवा के लिए मैं एक मैसेज हाँ जरूर जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का अपने जीवन का अनुभव है वो ये कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है क्या लक्ष्य है उसको हर रोज सुबह उठकर के देखें, और उस लक्ष्य को देखकर के परमाथमा का धन्यवाद करें भगवान जिसको भी आप याद करते हैं भगवान का शुक्र गुजार रहे हर पल कृतिज्ञ हो जाए तो आपके जीवन में जो है पहले से वो और मल्टीप्लाई होकर के बढ़ता जाएगा और प्रभु का हाथ कभी मत छोड़िए क्योंकि कहते हैं कि जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान ये भगवान का साथ अगर आपके हाथ उसका हाथ आपके हाथ में है उसका हाथ आपके सर पर आशीर्वाद की तौर पर है तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते गिरेंगे उठेंगे गिरना और उठना ये तो जिंदगी का एक दस्तूर है एक बन है ये हर की जिंदगी में ये चीज होती, होती, होती है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गिरा ना हो और हमेशा उठता ही उठा ही रहा हो गिरना उठना ही चलता रहता है लेकिन जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सफर है इसको जीते जाए चलते चले और खुशी खुशी से ऐसे आप कहते सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए तो हम यही कहेंगे कि जिंदगी में आप जिंदगी जीते रहिए मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आपकी जो मैसेज में एक बात थी वो था की आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करे परमात्मा को धन्यवाद देते रहे तो आपका जो कुछ आपके पास आज है वो मल्टीपल हो जाएगा ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने मैसेज में चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आप कार्यक्रम के अंतिम छोर पर हैं हम लोग चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें कुछ नए ट्रेड के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे और आप अपने करियर में अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और करमजीत संधु जी को दीजिए इजाज़त और करमजीत संधु जी जाते जाते मैं कहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाते हैं तो आपका कौन सा प्यारा सा गीत है इस टाइम इसी वक्त मुझे तो एक ही गीत वैसे तो बहुत सारे गीत पसंद है लेकिन एक पुराना लता जी का एक गीत है रुक जा जा रात ठहर रे चंदा बीते मिलन की वो गीत आप सुनाएं जरूर सुनाएंगे आप एक लाइन गुनगुना दीजिए रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला जा जारे चंदा बीते न मिलन की भी चल